अब तक रात के नौ बज चुके थे लेकिन अभी तक पुलिस को कोई आराम नहीं मिला था पिछले कुछ दिन से चल रही इन्वेस्टिगेशन और केस एनालिसिस अभी तक जारी थी। जिस लोकेशन में लुटेरे कार को छोड़कर भागे थे वहाँ के आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज सभी को दिखाने के बाद संगीता ने कहा हम अभी श्योर होकर ये नहीं कह सकते की लुटेरे किधर से आए थे लेकिन सीसीटीवी फुटेज को देख यही लग रहा है की वो साउथ डायरेक्शन से यहाँ पहुंचे थे कार इसी गली में रात भर खड़ी रही यहाँ के लोकल रहने वाले लोगों ने बताया कि कार रात भर यहीं खड़ी थी लोगों ने रात में आते जाते उसे नोटिस किया था संगीता ने एक फोटो में कार की तरफ इशारा करते हुए कहा हो इसका मतलब ये पांच के पांच रात भर वैन में ही बैठे रहे या फिर वो वैन यहाँ खड़ी करके चले गए और फिर सुबह कहीं से आकर वैन में बैठे राघव ने चौंकते हुए कहा नहीं वैन में तो नहीं थे संगीता ने जवाब दिया पहली बात तो वैन इतनी बड़ी है भी नहीं कि उसमें पांच लोग सो सके ऊपर से कुछ लोकल रेसिडेंट ने यह भी बताया कि वैन खाली थी जाहिर है कि अगर कोई रात भर वैन में बैठा रहता तो किसी न किसी की नजर जरूर पड़ती ओह अगर ऐसा है तो हमें अभी सीसीटीवी फुटेज पर और ध्यान देने की नई जरूरत है वहां से जरूर कोई ना कोई क्लू मिल सकता है नैना ने जवाब दिया अच्छा नैना मैम संगीता ने नैना की तरफ देखते हुए कहा टीटी ब्यूरो चीफ साहब ने इस केस पर काम करने के लिए अलग डिपार्टमेंट से भी कुछ इन्वेस्टिगेटर्स भेजे हैं। वो लोग भी इस केस पर हमारी मदद कर रहे हैं। उनकी मदद से हमने सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे लोगों से भी मिलकर पर्सनली इंटरोगेट करने की कोशिश की जितनी टाइम तक ये वैन वहाँ खड़ी थी उतनी देर में कुल छियासठ लोग वैन के आस से गुजरे हमने इन सभी लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश भी की है छियासठ लोगों में से 16 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा बाकी के तो सभी यहीं आसपास के लोकल हैं। इन्हीं 16 लोगों के बारे में पता करना पड़ेगा क्योंकि इनके बारे में लोकल्स का भी यही कहना है कि इन्हें यहाँ आसपास देखा नहीं मैंने मिसिंग डिपार्टमेंट में भी जाकर इन लोगों के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश की है लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है वैसे 16 लोगों में से हमें पांच लोगों की ही तो तलाश करनी है ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है राघव ने जवाब दिया इतना आसान भी नहीं राघव, रात जरूरी भी नहींवॉल्व थे कोई जरूरी तो नहीं कि वही इस लूटकांड में इन्वॉल्व थे हम इतने राघव को बीच में ही रोकते हुए कहा लेकिन फिर भी यार अगर पांच हमने उठा लिए तो फिर बाकी के तो सामने आ ही जाएंगे तुम इतने आशाहीन मत बनो यार राघव ने अपनी बातों से माहौल में थोड़ी नरमी लाने की कोशिश की अच्छा ये देखिए संगीता ने आगे बताना शुरू किया ये उस एरिया का मैप है जो रेड मार्क वाला एरिया है यहीं पर डॉग स्क्वाड को ले जाया गया था और यहीं पर कुछ ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन आगे गली में जाकर वो वही रुक गया था और अगर इसके आगे वाला एरिया आप देखेंगे तो साफ समझ आ रहा है यहां से कई सारी गलियां निकली हुई हैं, तो उन पांचों के लिए भागना काफी आसान रहा होगा पूरी संभावना है कि वो अलग अलग होकर यहां से भाग निकले होंगे और पूरी संभावना है ये इन्हीं सोलह लोगों में से ही हैं। है नैना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा राघव तुम एक बार फिर से मिसिंग डिपार्टमेंट जाकर इन सोलह लोगों की डिटेल निकालने की कोशिश करो आई होप तुम जरूर कुछ पता लगा लोगे अभी नैना राघव को ऑर्डर दे रही थी कि वहाँ तेजी से सुदेश भागता हुआ पहुँचा सुनो सुनो सुनो मुझे कुछ पता चला है नई अपडेट सब मुड़कर सुदेश की तरफ देखने लगे आई बैंक ने अपने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सेव करके रखी हुई थी वो हमें मिल गई है इस फुटेज में उस आदमी का भी वीडियो रिकॉर्ड है जो चार साल पहले मुकेश कुमार की डेड बॉडी को सूट में लेकर पहुँचा हुआ था और उसने आईसीआई बैंक में लॉकर बुक करवाया था सुदेश पेनड्राइव में वीडियो फुटेज लेकर पहुंचा था तुरंत ही पेन ड्राइव को लैपटॉप से कनेक्ट करके इसके वीडियो को प्रोजेक्ट पर प्ले कर दिया गया वीडियो में साफ दिख रहा था कि एक आदमी अपने हाथ में व्हाइट कलर का काफी बड़ा सा सूटकेस लेकर बैंक के एंट्रेंस गेट ऐसी भीतर दाखिल होता है शायद उस दिन काफी बारिश हो रही थी तो उसने ब्लैक कलर का रेनकोट भी पहना हुआ था उसने अपने चेहरे को भी मास्क से ढका हुआ था फुटेज देखकर ये क्लियर ही नहीं हो रहा था कि वो शख्स मेल था या फीमेल ठीक उसी तरह जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारियों ने बताया था वो सूटकेस लेकर आई, आई बैंक के लॉकर रूम वाले काउंटर पर जाता है वहां पर उसने काउंटर पर मौजूद फीमेल अटेंडेंट से बात की फिर उसने लॉकर रूम अलॉट करवाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा फॉर्म भरने के बाद अटेंडेंट ने उसके सूटकेस को ध्यान से कुछ देर तक देखा शायद वो उसके सूटकेस का साइज देख रही थी फॉर्म भरने के बाद वो लेडी अटेंडेंट उसे लेकर लॉकर रूम कीस की रफ इमेज बनाने लग गई उसके बाद उसने कहा यह सूटकेस अन्य सूटकेस की साइज की तुलना में काफी बड़ा है सुनिधि भी बोल उठी उसने व्हाइट बोर्ड पर ही लिखे इंफॉर्मेशन की तरफ देखते हुए कहा आप सही कह रही हैं। बाकी डेड बॉडीज़ को जिस सूटकेस में भरकर लाया गया था वो इस वाले की तुलना में काफी छोटे ओह अब मैं समझी संगीता ने सभी का ध्यान खुद की तरफ खींच लिया ये सूटकेस बड़ा था तभी तो वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाने के बजाय आईसीआई बैंक में इस डेडबॉडी को रखने के लिए गया हुआ था